शिव पुराण महात्म सोनक महा जी ने कहा महाभागत सूर्य आप सर्वज्ञ हैं महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है अतः अच्छा अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव सम्बन्ध दूसरी कथा को भी कहिए श्री सूत जी बोले सोनक सुनो मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं किसानी करते और भांति भांति के घाट तक अस्त्र शस्त्र रखते हैं वे व्यविचारी और खल हैं ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं जहाँ के द्विज ऐसे हों वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी पापाशक्त कुत्सित विचार वाली और व्यविचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा तो सदाचार से सर्वथा शून्य हैं इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था वह बड़ा अधम था दुरात्मा और महापापी था यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था उसकी पत्नी का नाम चंचुला था वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से से से पीड़ित होने पर भी के क्लेश सहकर भी भय क्लेश तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया तदनंतर जाति वेश्या का पति बना हुआ वा बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विन्ध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूल हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही